धन है दिवस घड़ी सोई मोहरत जहाँ क्षण दृष्टि पड़े संजन जब घर जिनके घर संत आ जावे और निहाल कर देवे फिर कह अति आनंद भयो मन में संतों को देख के जिसका मन आनंद से भर जाता है समझ लो उसकी मोक्ष होगी और संतों को देखकर कोई नाराज हो जाता तो समझो ये नर्ग में पड़ेगा जीव तो संतों को देखकर खुश होना प्रसन्न होना कि ये परमात्मा के स्वरूप हैं और आनंद के स्वरूप हैं, ये मंगल रूप हैं संत महात्मा दर्शन देते ही सब काम मंगल होता है और कहते हैं विक्सत अंग भरे विक्सत अंग मतलब सब अंग में खुशी फैल जावे और भक्त जो है गुरु चरणों में लिपट जाता है फिर क्या कहते हैं? करी दंडवत दीनी नक्षक अंग ठरे, जो गुरु महाराज घर पधारे दंडवत प्रणाम अदब से करके और उन्हें प्रसन्न करके दक्षिणा में क्या देवे अवगुण अवगुण छोड़ देवे संतों के चरणों में तो यही संतों को दक्षिणा है अगर कोई बीड़ी सिगरेट गांजा चरस भांग तमाकू अपनी नशा छोड़ देवे और तो संतों के चरणों में समर्पित कर देवे तो ऐसी भेंट अगर संतों को देवे तो उस भक्त का कल्याण हो जाता है अंग ठरे उसका सब तरह से वो पवित्र हो जाता है फिर क्या कहें विनती बहुत करी तीन आगे दीन वचन उचरे अगर संतों के चरणों में कोई बात कहनी है संशय है मन में पूछना है तो विनती भाव से पूछो और दीन नाम गरीब बन करके पूछो तो ऐसे बचन बताएंगे कि उस जीव का कल्याण हो जाएगा भ्रम मिट जाएगा और उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा हो प्रसन्न भवन में आवे वे पावन धाम करे हैं और वे संत महात्मा जिस घर में आते हैं ना समझ लो उसके घर जो हैं पवित्र हैं आंगन पवित्र हैं उनके मन पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध होकर के परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं चरण धो लीना पूर्व पाप गले चरणाम अगर कोई संत संतपूर्ण परमात्मा के प्यारे आ जाए अगर उनके चरण धो के चरणामत ले ले में, तो पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी खत्म हो जाए सुंदर दास जिन्हों के दर्शन करियो से कार्य सकल सरे है सुंदर साहब कहते मैं भी अपने गुरु महाराज दादू दयाल का दर्शन किया तो मेरे सब पाप खत्म हो गए और सब काम मेरे बिगड़े हुए बन गए बिगड़ी बन जाए संतों के संग में बल सत्य गुरु महाराज की जय